संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व द्रौपदी और भीमसेन की बात की वैशम पान जी कहते हैं सेनापति से से की बात सोचा करती थी इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी सैया से उठकर उनके भवन में गई उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा भीमसेन उठो उठो मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है तो भी तुम यहाँ निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले प्रिय ऐसी क्या आवश्यकता आपडी कि तुम उतावली सी होकर मेरे पास चली आई देखता हूं तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है तुम दुर्बल और उदास हो रही हो क्या कारण है पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं द्रौपदी ने कहा मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो क्या उस दिन की बात भूल गए जबकि प्रातिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूं संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है जो ऐसा दुख भोग भी जीवित हो के समय दुरात्मा ने जो मेरा किया, वह मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहन ही सहना ही सहना पड़ा। अब के बार यहां के बार पुनः का दुख भोगने वाली मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ पर तुम भी मेरी सुझ नहीं लेते अब मेरे जीने से क्या लाभ है यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है जो नाते में राजा विराट का साला होता है वह बड़ा ही दुष्ट है प्रतिदिन सैरंथी के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है तुम मेरी स्त्री हो जाओ रोज रोज उसके समाप पूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है इधर धर्मात्मा युद्ध को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते और अपने को बल्लभ नामधारी रसोई बताते हो उस समय मेरे मन में बड़ी वेदना होती है यह तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठकर देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुका है आज विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है धर्म में सूरता में और सत्य में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था उसे अर्जुन को स्त्री के बेस में देखकर आज मेरे हृदय में कितनी व्यथा हो रही है तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जब मैं गवों के साथ ग्वालों के बेस में आते देखती हूँ तो मेरे शरीर का रक्त सूख जाता है मुझे याद है जब वन को आने लगी उस समय माता कुंती ने रो कर कहा था पांचाली सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है यह मधुरभाषी धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है किंतु है बड़ा संकोची तुम इसे अपने हाथ से भोजन कराना इसे कष्ट ना होने पाए यह कहते कहते उन्होंने सहदेव को छाती से लगा लिया था आज उसी सहदेव को देखती हूँ रात दिन की सेवा में जुटा रहता है और रात को बछड़ो के चमड़े बिछा कर सोता है यह सब दुख देखकर भी मैं किस लिए जीवित रहूं समय का फेर तो देखो जो सुंदर रूप अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न रहता है वह नकुल आज विराट के घर घोड़ों की सेवा करता है उनकी सेवा में उपस्थित होकर घोड़ों की चालें दिखाता है क्या यह सब देखकर भी मैं सुख से रह सकती हूं राजा युधिष्ठिर को जुए का व्यसन है और उसी के कारण मुझे इस राजभवन में सहरंथी के रूप में रहकर रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ती है पांडवों की महारानी और द्रुपद नरेश की पुत्री होकर भी आज मेरी यह दशा है इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी मेरे इस क्लेश से कौरव पांडव तथा पांचाल वंश का भी अपमान हो रहा है तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोध्या अयोग्य अवस्था में पड़ी हूं एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी आज वही द्रौपदी सुदेक्षणा के अधीन हो उसके भय से डरी रहती है कुंती नंदन इसके सिवा एक और असह्य दुख जो मुझ पर आ पड़ा है सुनो पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी परंतु अब राजा के लिए चंदन खींचना पड़ता है देखो मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए हैं पहले ऐसे नहीं थे ऐसे कहकर द्रौपदी ने भीम सेन को अपने हाथ दिखाए फिर वह सिसकती हुई बोली न जाने देवता लोग मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती भीम ने उसके पतले पतले हाथों को पकड़ कर देखा सचमुच काले काले दाग पड़ गए थे उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े आंसुओं की झड़ी लग गई फिर आंतरिक क्लेश से पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे कृष्ण मेरी बाहुबल को धिक्कार है अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है सर्वनाश कर डालता अथवा ऐश्वर्य के मत्स्य मत हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी उन्होंने कनखियों से देख कर मुझे मना कर दिया इसी प्रकार राज्य से चित होने पर भी जो कौरवों का वध नहीं किया गया दुर्योधन कर्ण शक्नी और दुशासन का सिर नहीं काट लिया गया इसके कारण आज भी मेरा शरीर क्रोध से जलता रहता है वह भूल अब भी हृदय में काटी काटे की तरह फसकती रहती है सुंदरी तुम तो अपना धर्म न छोड़ो बुद्धिमती हो क्रोध का दमन करो पूर्व काल में भी बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है भृगवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे उस समय उनके शरीर पर दीमकों की भाभी जम गई थी उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या उसने उनकी सेवा बड़ी सेवा की राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने सुना ही होगा वह घोर वन में पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहती थी एक दिन उसे राक्षस हर लंका में ले गया और तरह तरह के कष्ट देने लगा तो भी उसका मन श्री रामचंद्र जी में ही लगा रहा और अंत में वह उनकी सेवा में पहुंच भी गई इसी प्रकार लोपा मुद्रा ने सांसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त मुनि का अनुगमन किया था सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे यमलोक तक चली गई थी इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियों का जैसा महत्व बताया गया है वैसी ही तुम भी हो तुम में भी वे सभी सद्गुण मौजूद हैं कल्याणी अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है वर्ष पूरा होने में सिर्फ डेढ़ महीना रह गया है तेरहवा वर्ष पूर्ण होते ही तुम राज रानी बनोगी द्रौपदी बोली नाथ इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है इसलिए आर्त होकर मैंने आंसू बहाए हैं उलाहना नहीं दे रही हूं अब इस समय जो कार्य उपस्थित है उसके लिए उद्यत हो जाओ पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है एक दिन मैंने उससे कहा कीचक तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है अपनी रक्षा कर मैं पांच गंधर्वों की रानी हूँ वे बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं तुझे अवश्य मार डालेंगे मेरी बात सुनकर उस दुष्ट ने कहा सैरंध्री मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता संग्राम में यदि लाख गंधर्व भी आवे तो मैं उनका संहार कर डालूँगा तुम मुझे स्वीकार करो इसके बाद उसने रानी सुदेशना से मिलकर उसे कुछ सिखाया सुदेशना अपने भाई के प्रेमवश मुझसे कहने लगी कल्याणी तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए मदिरा लाओ मैं गई पहले तो उसने अपनी बात मान लेने के लिए समझाया किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा उस दुष्ट का मनोभाव मुझसे छिपा न रहा इसलिए बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई वहाँ भी पहुँच उसने राजा के सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वी पर गिरा लात मारी कीचक राजा का सारथी है राजा और रानी दोनों कि उसे बहुत मानते हैं परंतु है वह बड़ा ही पापी और क्रूर प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है और वह उसका धन लूट लाता है सदाचार और धर्म के मार्ग पर तो वह कभी चलता ही नहीं उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है जब मुझे देखेगा उत्सित प्रस्ताव करेगा और ठुकराने पर मुझे मारेगा इसलिए अब मैं अपने प्राण दे दूँगी वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा छत्री का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना परंतु धर्मराज के और तुम्हारे देखते देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की है मुझे हर कर ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया है अब इस पापी को भी मार डालो यह बराबर मेरा अपमान कर रहा है यदि यह सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोल पी जाऊंगी भीमसेन इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ यह कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया उसके आंसुओं से भींगे हुए मुख को अपने हाथ से पूछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा कल्याणी तुम जैसा कहती हो वही करूँगा आज कीचक को उसके बंधु बांधुओं सहित मार डालूंगा तुम अपना दुख और शोक दूर कर आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नाशा करती हैं, परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं वहाँ एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहां आ जाए वही मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात विकलता से व्यतीत की और अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा सवेरा होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा सहरधी सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी देखा मेरा प्रभाव अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश का राजा है वास्तव में तो मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा द्रौपदी बोली कीचक यदि ऐसी बात है तो मेरी एक छत स्वीकार करो हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जानने पावे कीचक ने कहा सुंदरी तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सुनी रहती है अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी एक महीने के समान भारी मालूम हुआ तत्पश्चात तो वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया उस मूर्ख को यह पता न था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है इधर द्रौपदी पाघशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली परंतप तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है वह रात्रि के समय उस सुने घर में अकेले आवेगा अतः आज अवश्य उसे मार डालो भीम ने कहा मैं धर्म सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वित्रा सुर को मार डाला था उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आएंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा द्रौपदी बोली नाथ तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना अपने को छिपाए हुए ही किचक को मार डाना भीमसेन ने कहा भीरू तुम जो कुछ कहती हो वही करूँगा आज किचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा